देवी भागवत पांचवा स्तंभ है धूम्रलोचन का वध जी कहते हैं इस प्रकार कहकर धूम्रलोचन चुप हो गया तब भगवती कालिका ने हंसकर उत्तर दिया अरे नीच तेरी बातें तो ऐसी है मानो तो कोई नट हो तू तो मिथ्या मनोरथों के मन में स्थान देकर मीठी बातें बाते बक रहा है अरे मूढ़ यदि तुझ पराक्रमी वीर को सेना सहित से दुरात्मा शुम्भ ने भेजा है तो अब व्यर्थ की बातें छोड़कर युद्ध के लिए तैयार हो जा देवी के क्रोध आ गया है वे शुंभ निशुंभ तथा तेरे अतिरिक्त अन्य भी जो अत्यधिक बलवान हैं उन्हें बाणों से मारकर ये अपने स्थान पर पधार जाएंगे। कहाँ तो वह प्रचंड मूर्ख शुंभ और कहाँ विश्व को मोहित करने वाली भगवती जगदम्बा इन दोनों का वैवाहिक संबंध संसार में सर्वथा अयुक्त है क्या कहीं अत्यंत कामातुर होने पर भी सिंहनी सियार को हथनी गधे को और सुरभि गौ साधारण साढ़ को अपना पति बना सकती है यह असंभव है तू जा और शुंभ और निशुम्भ से मेरी सच्ची बात कह दे उनसे मेरा अनुरोध है कि तुम या तो युद्ध करो नहीं तो अभी तुरंत पाताल के लिए प्रस्थान करो याद जी कहते हैं महाभाग भगवती का यह कथन सुनकर धूम्रलोचन की आँखें क्रोध से लाल हो गई उस दैत्य ने भगवती काली से कहा से तुम्हें और इस मतवाले सिंह को सदा के लिए सम्रांगण में सुलाकर इस स्त्री को लेकर मैं महाराज के पास चला जाऊंगा। यह बिल्कुल निश्चित है कला में प्रेम रखने वाली काली के इस अवसर पर रसभंग न हो जाए इसी भय से मैं डरता हूँ अन्यथा अभी, अभी अभी अपने तीखे बाणों से तुम्हें मृत्यु के मुख में झोंक देता कालिका ने कहा मूर्ख क्यों अनाप शनाप बक रहे हो धनुष धारण करने वाले वीरों का यह धर्म नहीं है तुम तो अपने पूरी शक्ति लगाकर बाण चलाने से मत चुको तुम्हारा जमराज की सभा में उपस्थित होने का समय बिल्कुल समीप है याजी कहते हैं भगवती कालिका की बात सुनकर धूम्रलोचन ने एक दृढ़ धनुष हाथ में ले लिया और देवी पर बाण वर्षा आरंभ कर दी उस समय इंद्र आदि देवता श्रेष्ठ विमानों पर बैठकर कर प्रशंसापूर्वक एक स्वर से देवी की जय हो यह जयकार लगा रहे थे अब काली और धूम्रलोचन में अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा बाण तलवार गदा शक्ति और मूसल आदि अस्त्र शस्त्र चलने लगे धूम्रलोचन के रथ में गल्हे जुते थे कालिका ने पहले उन्हें बाणों से मारकर यमलोक भेज दिया इसके बाद रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए फिर वे बार बार ठठाकर खसने लगे भारत तब धूम्रलोचन दूसरे रथ पर बैठ गया क्रोध से उसके सर्वांग चल रहे थे उसने कालिका के ऊपर अनगिनत बाणों की वर्षा आरंभ कर दी बाण उनके पास तक पहुंच ही नहीं पाते थे कि देवी उन्हें काट डालती थी तत्पश्चात कालिका ने बहुत से तीक्षण माण धुमलो धूम्रलोचन पर चलाए देवी के उन बाणों से उस दानव के हजारों अनुचर अनुचंदाण हो गए रथ कटकर गिर पड़ा सारथी और रथ खींचने वाले गधे सभी काल के ग्रास बन गए काली के बाण ऐसे प्रचंड थे मानो विष्धर सर्प हो उनके आघात से धूम्रलोचन के धनुष की धज्जियाँ उड़ गई देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भगवती शंख ध्वनि करने लगी